श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजो की जय श्रीमदावन धाम की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री गौर हरि बो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 वाय मम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा परमधाम जगद्धाम जगद्धा नमाद प्रेरणाया प्रवर्ति तो हम तस्य हरे बरापो तदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीप श्री साग्र जात रघुनाथान सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साधत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सह गण ली विशाखान्ता आजान लिभुज कनकावदात संकर्तनकमलायक्ष तो विश्व द्वजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण कृष्ण कोरंगी वंदेष्णपरिंदयुगुल यस्म कोणीतेलसती स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिमुपरतनेस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरी निर्व्याज मतंवते नारायण नमस्फुति नर चरम देवी सरस्वती व्या ततो मुदीर वाछाकुभ्यपाभ्यक्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणां करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति जन्य दयावलोक हे भट्टीयुग्म सुमते रघुनाथ दासो दासजीव मे कुरमते दयांद्रा बोल शुवृावन हरिलाल् गुरुदेव शर्मा मंगल श्री चैतन्य चरितमृत रूप शिक्षा एक भी प्यार 19 में परीक्षित किए एक भी चौवनवी पर प्यार वन पूर्ण प्रसंग में श्रीवंत महाप्रभु रूप गोस्वामी को रसतत्व का उपदेश प्रदान कर रहे हैं और रसतत्व के अंतर्गत स्थाई भाव उसके स्वरूप को बता रहे हैं श्रीवंत महाप्रभु ने बताया कि भागवत भक्ति अनंत कोटि जीवों में किसी किसी जीव के हृदय में श्री संत और कृष्ण कृपा से प्राप्त होती है भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव यदि कोई महापुरुष ये कल्पना करे कि हे राधानी आप इस जीव को अपनी शरण में लो तो उस जीव की सिफारिश से उस उन गुरुदेव की महापुरुष की सिफारिश से उनकी भावना से श्री राधा उस जीव को किसी महापुरुष के साथ में भेड़ा देती है और जैसा संग वैसा रंग जैसा रंग वैसा साधन जैसा साधन वैसी सिद्धि की प्राप्ति कृपा के द्वारा होती है यह कृपा हर एक के ऊपर नहीं है प्रत्येक जीव के ऊपर नहीं है यह कृपा किसी भाग्यशाली जीव के ऊपर ही होती है इसलिए भक्ति मन की या महातत्व की एक वृत्ति नहीं है वह तत्वतः कृपा के द्वारा आविर्भूत होने वाली एक चिन्ह शक्ति है एक है प्रकृति सामान्य जो मनोवृत्तियां होती हैं, भाव होते हैं वे हैं प्रकृति जबकि भक्ति एक मनोवृत्ति नहीं है भक्ति एक प्रकृति का माया का भाव नहीं है महात का एक अंश नहीं है बल्कि वह चिन्हय पदार्थ जब श्रीमद गुरुदेव की कृपा से जीव को कृष्ण लता के बीज रूपी भक्ति की प्राप्ति होती है माने अंकुर कृष्ण नाम की दीक्षा के द्वारा प्राप्ति होती है और वह उस नाम का सिंचन करता है उस बीज को सीझता है खा पानी देता है माने श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करता है तब जाकर के वो बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होने पर उसमें क्लेश अग्नि और शुभगा ये दो पंक्ति आती दो पत्तियां आती हैं और वो ही बढ़ के भाव भक्ति के रूप में साधक को प्राप्त होती है ये भाव भक्ति ही मानो अब उस कृपारूपी जो बीज प्राप्त हुआ है वो स्थाई भाव रूप में साधक के हृदय में आकर के विराजमान हुआ आविर्भूत आविर्भू मनोवृत्त वृजंती तत्सवरूपतां स्वयं प्रकाश रूपा पी माना प्रकाश्य प्रकाश भक्ति हृदय में आविर्भूत हुई और वह हृदय में मनोवृत्ति जैसी बन करके विराजमान हुईंती तत्स्वरूपता माने मन में आई और मन की वृत्ति बन गई हमको लगता यह है कि जैसे क्रोध काम बासल्य भय विस्मय आदि भाव हैं, घृणा स्थायी भाव हैं, ऐसे ही भक्ति भी एक स्थायी भाव है परंतु ऐसा नहीं है भक्ति कृपा के द्वारा आने वाला भाव है अन्य भाव तो हैं मनोवृत्तियों के द्वारा आने वाले प्रकृति के माया के द्वारा आने वाले भाव और भक्ति है कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला भाव परंतु कृपा के द्वारा जो चिन्हय पदार्थ है वह मन में आविर्भूत होकर के मन जैस मन की वृत्ति जैसा एक इमोशन जैसा बन जाता है तो ब्रजंती तत्स्वरूपताम वो स्थाई भाव इमोशन जैसा बन करके मन में विराजमान हो जाता है अब सोया पड़ा हुआ है जब विभाव अनुभाव की सामग्री आएगी उससे वो जग जाएगा यही रति नामक जो स्थाई भाव है जो रति जब आई कृष्ण प्रेम का पहली किरण के रूप में जब भाव भक्ति स्थायी भाव के रूप में मन में आई उस समय साधक में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं वे लक्षण हैं है क्षांति काल शून्यता आशाबंध समुचि आसक्ति स्थग गुणाक्षा ने प्रीति प्रीतिस्तद वसत स्थले इत्यादिया अनुभा क्षांति मे कष्ट सहन करके भी वह भागवत भजन में लगा रहता है भू का प्यासा है परंतु तो अपना संख्या पूरी कर रहा है शांति शांति मान सहनशीलता अभ्यर्थ कालत्वम हर हाँ, मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाए ये जिसके हृदय में कृष्ण रति उत्पन्न हो गई है उसमें एक दूसरा अनुभव उत्पन्न होता है अव्यर्थ कालत्वम वह अपने समय को व्यर्थ नहीं करता है फिर विरक्ति वैराग्य संसार के विषयों के प्रति वैराग्य और भक्ति के प्रति उसमें आ आसक्ति मान शून्यता अभिमान शून्यता उसमें अभिमान नहीं रहता है दीनता उत्पन्न हो जाती है आशाबंध उसको ये आशा रहती है श्री किशोरी जो एक ने एक दिन कृपा अवश्य करेंगी समकंठा हाय कब कृपा मिले अभी तक नहीं मिली सारा समय बीत गया आप क्या करूं ये समुत्कंठा फिर नाम गाने सदा रुचि नाम गान में रुचि इत्यादि जो अनुभव हैं वे अनुभव उसके हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं यही भाव भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में बनती है प्रेम तक की जो स्थिति है वह किसी साधक में प्राप्त होती है इस शरीर में प्राप्त होती है इसके आगे की जो स्थिति है वो किसी ये मानव शरीर जो तुलनात्मक शरीर है इसमें ये प्राप्ति नहीं है उसके लिए चिन्मय शरीर की आवश्यकता होगी और उसके लिए ही कहा कि साधन भक्ति भाव भक्ति बने और भावभक्ति प्रेम रक्षणा बनी प्रेम भी कहीं अत्यंत परपाप को प्राप्त होकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होकर के विराजमान होता है तो यह हो गया स्थाई भाव स्थाई भाव को एक ऐसा समुद्र कहा गया जिसमें अनेक अनेक चेष्टाएं उत्पन्न होंगी और उस समुद्र में ही वे चेष्टाएं समाप्त हो जाएंगी विरुद्ध और अविरुद्ध सभी भावों को जो अपने भीतर संभाले और अंत में जिसमें आस्वादनीय बंदे की क्षमता प्राप्त हो उसका नाम है स्थाई भाव ऐसा भाव जो अंत में परम रस को प्रदान करेगा और जिसमें विरुद्ध भावों को भी अपने भीतर संभाले और अविरुद्ध भावों को भी अपने भीतर संभाले विरुद्ध का तात्पर्य है जैसे रसों के बीच में यह कहा गया कि हास्य और क्रोध यह विरोधी भाषण भाव है और श्रृंगार ये विरोधी भाव है परंतु यदि किसी के हृदय में मानो बात्सल्य का भाव है वासन्य तो का भाव यशोला मैया के हृदय में जो बासल्य का भाव है वो श्री कृष्ण का श्री विश्वास के प्रति जो मधुर भाव है उस मधुर भाव को अपने भीतर दबा लेगा अर्थात राधा ने मुंह से भले कुछ नहीं कहे परंतु तो श्री राधिका का दर्शन करके उनके हृदय में राधिका के प्रति स्नुषा प्रीति बधू की प्रीति पुत्रवधु की प्रीति वो उत्पन्न हो जाएगी और वो पुत्रवधु की प्रीति उनके अपने भाव को पुष्ट करेगी तो विरोधी भावों को भी वो भीतर आत्मसात कर लेता है तो स्थाई भाव उसे कहेंगे जो कि विरोधी और अविरोधी दोनों प्रकार के भाव उनको आत्मसात करके विराजमान हो जाए विरुद्धां अविरुद्धांश भावान नईते स्वकम विरुद्ध अविरुद्ध भावों को जो अपने भीतर ही संभाले जो अंकुल भाव है उनको तो समा ही लेगा जैसे श्रृंगार रस का अंकुल भाव है सख्य भाव तो भाव को तो अपने भीतर सखापने के भाव को संभाल लेगा परंतु कृष्ण मेरे पुत्र हैं ये जो भाव है इस भाव को भी विरुद्ध भाव को भी दबा करके या विरुद्ध भाव को मौन रूप में अनुमोदन करते हुए वह वह विराजमान हो जाएगा या मधुर भावल्य भाव को अपने भीतर समा भी समाहित करके विराजमान हो जाएगा यह वह स्थायी भाव स्थायी भाव उस समुद्र के समान है जिसमें लहर उठती हैं और तो उसमें ही समाहित हो जाएंगी इसी प्रकार सारी नदियों को जो अपने भीतर संभाले ऐसे ही अन्य जो भाव हैं विरुद्ध उन नदियों को अपने भीतर संभाले यह उसकी एक विशेषता हुई और दूसरी जैसे समुद्र में लहर उठती हैं और उसी में समा जाती हैं, इसी प्रकार संचारी भाव रूपी लहर जैसे हर्ष लज्जा संकोच निर्वेद ये जो भाव हैं ये भाव भी उठेंगे और मूल भाव में ही समाहित हो जाएंगे श्रीमद महाप्रभु इस प्रकार स्थाई भाव का वर्णन कर चुके अब इसके बाद में अनुभाव का वर्णन करते हैं अनुभाव किसे कहते हैं जहां अपने इष्ट का दर्शन करके जब आश्रय में जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ है उसकी चेष्टाओं को अनुभाव कहती आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव हैं। समझाने के लिए कह रहे हैं जैसे शेर को देख करके एक व्यक्ति डर गया जंगल में जा रहा था शेर की दहाड़ देखकर के बुद्ध डर गया और डर करके खा करके उसकी घिग्गी बद गई खा करके वहीं गिर गया तो उसका जो कंठ अवरोध है वह एक अनुभाव कहलाएगा भयभीत व्यक्ति का तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसकी चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं और जिसको देखकर के कोई भाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है विभाव तो शेर तो हो गया विभाव शेर की चेष्टाएं हो गई उद्दीपन शेर की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाएंगी। परंतु तो जो व्यक्ति है उसकी जो चेष्टाएं भयभीत तो व्यक्ति की चेष्टाएं, जैसे उसकी घिग्गी बजाना उसका लड़खड़ाना दौड़ नहीं पाना जरता घबरा करके मूर्छित होकर के गिर जाना कहीं करके वो बोल नहीं पा रहा है करके वो पुकार रहा है और वहीं पसीने में झापझो हो जाए ऐसी जितनी भी चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं कहलाएंगी अनुभव। तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव और विषय की चेष्टाओं को उद्दीपन कहते हैं विषय माने शेर और आश्रय माने भाईभीत व्यक्ति ये समझ समझने के लिए बताएं। तो सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थाई भाव स्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव इस प्रकार रति से लेकर के और मादनाक्ष महाभाव तक जिस मादनाख्य महाभाव की स्थिति केवल राधानी में उस मादनाख्य महाभाव तक सब स्थाई भाव हुए अब ये एक बीच में बात रह गई कि मादना जो महाभाव है उस महाभाव के भी तीन स्वरूप हैं महाभाव का एक स्वरूप है मिलन और दूसरा स्वरूप है विरक मिलन के फिर से दो भाव हैं एक मोदन और दूसरा मादन संयोग की स्थिति में मोदन और मादन ये दो स्थिति हैं मोदन भाव सभी गोपियों में प्राप्त है सभी युथों में चंदावली जी के यूथ में, में श्यामला जी के यूथ में तटस्था श्री भद्रा जी उनके यूथ में पृथ्वीपा श्री चंद्रवली जी राधा रानी के अन्य यूथ में सब में मोदन भाव विराजमान परंतु मादन भाव केवल राधा रानी में ही विराजमान तो मादन भाव किसी दूसरे में है नहीं मोदन भाव मिलन के समय सौ में विराजमान सभी गोपियों अब जो मोदन है वही वियोग की अवस्था में मोहन बन जाता है तो बिरा में मोहन और मिलन में मोदन मोदन का भी सर्वोत्कर्ष जो है वो है श्री मादन महाभाव मादन महाभाव केवल राधिका में मोदन महाभाव सभी अन्य गोपियों में और बिरा में यही महादेव और मोदन यही बन जाता है मोहन मोहन माने जिसमें बिल्डेड वो मोहित होकर के सारी गोपी विराजमान हो जाती है वो मोहन भाव वहां पर बन जाता है तो ये स्थाई भाव हुआ इनके अलग अलग लक्षण हैं महाभाव के उनका वर्णन किया या चुका है के निमेशा आसन जनता हृदयम कल्प क्षणत्व खिन्न तत्सक्षेपया मोहादि अभावे आत्मादि सर्विसम तथा इत्यादि ये सारे महाभाव के लक्षण हैं और इनमें भी मादना के महाभाव में दो लक्षण और जुड़ जाते हैं विशेष रूप से वहां प्रकट होते हैं कहीं कहीं छोटा छोटा सा अंश होता है परंतु तो राधा रानी में विशेष रूप से दो अंशों और मिट जाते हैं दो विशेषताएं एक तो तनिक सा यदि किसी में कृष्ण कृपा है उसके प्रति आदर यदि कोई कृष्ण कृपा का प्रेम का तनिक सा तनिक्षा अधिकारी है तो उसके प्रति परम परम आदर जैसे श्री राधारानी श्री सुबल के प्रति अत्यंत आदर प्रकट करने लगती हैं कि हे सुबल तुमने किस वन में जाकर के कौन सा तप किया कि श्री बलदाऊ जी गुरु जी बड़े भाई उनके सामने भी श्री कृष्ण तुम्हारा आलिंगन कर लेते ऐसा सौभाग्य हमको कहा हम तो कृष्ण के आगे अपने पतिमंदी गोपों के आगे कभी कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती है परंतु सुबल तुम्हारे भाग्य का क्या वर्णन किया जाए कि श्री बलदेव के आगे बलराम के आगे कृष्ण तुम्हारा आलिंगन कर रहे तो जहां कृष्ण की थोड़ी सी कृपा मिली अब कहा राधारानी का भाग्य कहां सुबल का भाग्य कोई बराबरी नहीं है मोहर भट्टे का अंतर है परंतु इतना होते हुए भी श्री सुबल के प्रति आदत ये विशेष रूप से भाव श्री राधारानी में प्राप्त होता है और एक दूसरा कि कृष्ण मिलन की आकांक्षा में उत्कंठा में वे कहीं कीट पतंग उनके बीच में भी त्रिय योनी में भी जन्म लेना चाहती हैं कि अरे आकाश में घनश्याम दिख रहे हैं वेग के रूप में प्यारे आकाश में हैं हर मेरे पंख होते अभी उड़ करके प्यारे का आलिंगन कर लेती तो पक्षी योनि में जन्म लेना चाहती हैं त्रियक योनि में जन्म लेना चाहती है इसी तरह से किसी भौरी को श्याम सुंदर की माला के ऊपर आते हुए देख करके प्रार्थना करने लगती हैं कि मैं वृंदावन की भ्रमरी बनकर के विराजमान हो जाऊ ये अनुभव है तो इस प्रकार विभाव अनुभाव और संचारी भाव हैं जो भाव उत्पन्न हुए और उसमें ही मिल गए अब अनुभाव तीन प्रकार के हैं यो तो अनुभव की बत्तीस प्रकार के हैं परंतु उनको तीन कैटेगरी में हम अनुभवों को बांट सकते हैं कुछ अनुभव हैं स्वाभाविक जैसे श्री प्रियाजी में लावण्य प्रयाजी में सौंदर्य प्रियाजी में आकर्षण सुनुक्ता अब ये जो गुण विद्यमान है ये स्वाभाविक रूप में ही विद्यमान है और ये विशेष रूप से समय समय पर प्रकट होते हुए जाएंगे जब भी श्री प्रिया जी में प्रेम उत्पन्न होगा तो सौंदर्य और ज्यादा बढ़ जाएगा लावण्य और ज्यादा बढ़ जाएगा तो इनको हम कहते हैं जहां स्वाभाविक होकर के अंदर हो जिराजमान है वे स्वाभाविक होकर के विराजमान हैं और किसी कार्य वे अलग से आएंगे नहीं वे स्वाभाविक रूप में ही विराजमान दूसरे प्रकार के जो अनुभव हैं वो दूसरे प्रकार के अनुभव है जहां आहार्य माने श्री प्रिया जी की चेष्टाओं के द्वारा किसी आश्रय की चेष्टाओं के द्वारा जो प्रकट होंगे उनको हम कहेंगे आहर और तीसरे हैं सात्विक इन अनुभवों को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं एक सहज दूसरे आहार्य और तीसरे सात्विक सहज वो हैं वो जो कि शरीर के साथ में ही सदा विराजमान है जैसे सुंदरता जैसे लावण्य जैसे रमणीयता ये स्वाभाविक रूप में ही विराजमान है और ये और अधिक प्रकट होंगे तो इनके विषय में तो कुछ कहना नहीं ये विशेष रूप से विराजमान है साज हैं दूसरे प्रकार के हैं जैसे शाम चंद्र को कभी पत्रिका लिख रही हैं कभी शिवप्रिया अभिसार कर रही हैं कभी प्रलाप कर रही हैं बोल रही हैं प्रहलाप करते हुए विराजमान है तो ये जो अनुभव हैं, ये अनुभव कहीं अंगों के द्वारा प्रकट हुए आंगिक होकर के चेष्टाओं के द्वारा प्रकट हुए इनको कहते हैं रिएक्शन के रूप में शरीर से कोई चेष्टा की गई विभिन्न लीला मिलन के समय हिडोला में झूल रही है मिलन के समय शाम सुबह के साथ में पिचकारी चलाते हुए होली खेल रही है आंख मिचौनी खेल रही है तो जितनी भी लीलाए हैं उन लीलाओं में जो चेष्टा की जा रही है वो सारी चेष्टाएं आहार्य चेष्टाएं प्रेम को प्रकट करने वाली रिएक्शन में होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त होने वाली जो चेष्टाएं हैं वे हुई है, तो एक हुई सहज दूसरा हुआ आहार्य तीसरा है सात्विक सात्विक कहते हैं कि शरीर में अपने आप जो प्रतिक्रिया बिना चाहे कट हो और रोकने पर भी जिसको रोका नहीं जा सके उसका नाम है सात्विक जैसे आंसू आंसू को लाई थोड़ी जाएंगे आंसू तो अपने आप आएंगे इसको कहते हैं सात्विक माने शांत चित्त का क्षोभ प्राप्त करने पर शरीर में होने वाली स्वाभाविक चेष्टाएं वे स्वाभाविक चेष्टाएं ही अपने आप होने वाली चेष्टाएं उनको सात्विक कहा जाता है तो शांत चित्त का व्याकुल होना वह है सत्वोद्रेक और सत्वोद्रेक में शरीर में जो चेष्टाएं बिना प्रयास के अपने आप हो जाएंगी जैसे श्वेद जैसे कंप जैसे शरीर में रोमांच बालों का खड़े हो जाना रोमों का खड़े हो जाना जैसे मुख का रंग बदल जाना कभी लज्जा में लाल हो जाना कभी चिंता में मुंह का पीला पड़ जाना अब ये कोई किया थोड़ी जा कोई हम कोई थोड़ी रहा है परंतु वो अपने आप ही उत्पन्न हो रही है तो श्वेत कंप रोमांच मुख्यता कंठावरो गले से आवाज नहीं निकलना जड़ता एकदम जड़ होकर के शिव प्रिया जी खड़ी हो जाएं, उदघूना चक्कर आने लगे और चक्कर आते आते किसी पेड़ का या कहीं सखी सक, का सहारा लेकर के खड़ी हो जाएं, अरे चक्कर लाई थोड़ी जाएंगे वो तो अपने आप आएंगे तो ये जितने भी आठ सात्विक भाव हैं ये आठ सात्विक भाव अपने आप ही उत्पन्न होते हैं श्वेतक रोमांच मुखवर्णता लाला स्राव अश्रु कंठावरोध उदूणा मूर्छा ये लाइन नहीं जाएंगे परंतु तो कहीं जैसे शारीरिक प्राकृतिक शरीर में भी कहीं मस्तिष्क से कोई ग्लैंड जो हैं उनमें ऐसे कोई रस प्रवाहित हो रहा है और उनके कारण कहीं अश्रु ग्रंथियां जो हैं उनसे आंसू अपने आप टपक पड़े वे अपने आप प्रवाहित होती हैं उनको लाया नहीं जाता है जो ग्लैंड हैं उन ग्लैंड में से रस का प्रवाह अपने आप हो जाएगा जो पसीना है वो श्वेद ग्रंथियों से पसीना अपने आप निकल आएगा मुंह का रंग अपने आप बदल जाएगा तो ये कंठ का अवरोध वो अपने आप ही कंठ की जो स्वर तंत्रियां हैं वे तंत्रियां जहां से प्राण वायु निकल रही है वह स्वर तंत्रियां अपने आप जड़ हो गईं और वे काम करना बंद कर दें कंठ अवरुद्ध हो जाए और इंद्रिय इंद्रियों के जो अंग हैं मुख्य वाणी के वे अंग काम नहीं कर रहे तो ये अपने आप उत्पन्न तो लु जाते हैं इनको कहते हैं अनुभाव दूसरी जो वस्तु है वो है अभी अभी बताया था वो है उद्दीपन विभाव उद्दीपन विभाव माने विषय की जो चेष्टाएं हैं उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं जैसे शेर का दहाड़ना उसकी बिखरी हुई सटाए उसका मुंह फल फाड़ना उसकी छलान लगाना उसकी फुर्ती जिसको देखकर के कोई व्यक्ति भयभीत हो रहा है तो विषय की जो चेष्टाएं हैं उनको हम उद्दीप विभाग कहेंगे ऐसे ही श्याम सुंदर के मुकुट की झुकन श्याम सुंदर की त्रिवंग ललित होकर के खड़े होना श्याम सुंदर की कटी की मुरन श्याम सुंदर की ग्रीवा की मुरन उनकी भों का नर्तन उनके अधरों की मुस्कन उनका बैशी बजाना उनका नृत्य करना तो ये जो शाम की चेष्टाएं हैं, वे चेष्टाएं भी उद्दीपन विभाव कहलाएंगे तो विषय की चेष्टाएं उद्दीपन और आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव होती हैं। साथ के साथ में जो प्रकृति का वातावरण है वो प्रकृति का वातावरण एटमोस्फियर वो भी उद्दीपन विभाव कहलाता है जैसे वृंदावन की शोभा यमुना की अपूर्वशोभा वृक्षों की झुकन पक्षियों की चहचाट ये भी उद्दीपन विभाव कहलाएगी तो उद्दीपन विभाव में प्रकृति या विषय की चेष्टाएं आती हैं। अब यहां पर यही कह रहे हैं कि यही सब कृष्ण भक्त रसेल स्थाई भाव श्री कृष्ण भक्ति का जो स्थाई भाव है माने रति से लेकर के मादन महाभाव तक अलग अलग जो स्थायी भाव है वे स्थाई भाव में मिले यदि विभाव अनुभाव उनमें विभाव अनुभाव सात्विक भाव और व्यवचारी भाव ये चार चीज मिल जाए तो जो आस्वादनीय स्थाई भाव है वह अधिक स्वादिष्ट बनकर के विराजमान हो जाता है स्थाई भाव का आस्वादनीय बन जाना यही रस है तो सात्विक भाव व्यवचारी मिलकर के कृष्ण भक्ति रस हय अमृत आस्वादने वह अमृत के समान आस्वादि हो जाता है जहां पर जो विरुद्धान अवरुद्धांश भावान्यो लयते स्वकाम स्व आदि संश्लेषी चमत्कारी रसस्मृता उसकी परिभाषा दी कि जो स्व कारण आदि संश्लेषी उस समय दर्शक का जो चित्त है वो श्री प्रियालाल इनके चित्त के साथ में अपने कारण कारण कौन है प्रियालाल विवाह जो आश्रय विषय हैं उन आश्रय विषय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो रस्म विराजमान है उनके साथ में यदि अपने हृदय के भाव मिल जाते हैं और चमत्कारी और हृदय में अपूर्व चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसका नाम रस है अर्थात स्थाई भाव की ही आस्वादनीय स्थिति वह रस है अब इसको कैसे समझेंगे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे सारे सुख दुख सारे भाव हमारे हृदय में है हृदय तो में समझो मस्तिष्क में समझो हमारे मस्तिष्क में है माइंड में है अनकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस होकर के पड़े हैं वे चेष्टाशील नहीं जिस समय हमने कृष्ण कथा सुनी कोई नाटक देखा उस समय नाटक को देख करके दुष्यंत शकुंतला का अभिनय हो रहा है उस अभिनय को देख करके हमारे हृदय में जो रति नामक स्थाई भाव था वह कहीं जागृत हुआ और जागृत होकर के जो पात्र है उसके साथ में हमने अपने आप को मिला लिया जब तक हृदय में वो भाव जागृत नहीं हुआ रति भाव जागृत नहीं हुआ और कभी की कृपा के द्वारा हमारे हृदय से स्वपर तटस्थ भाव उत्पन्न नहीं हुआ तब तक तो किसी दूसरे को देख करके हमको लज्जा उत्पन्न होगी भी दो प्रेमी जनों के एकांत मिलन को देख करके एक शिष्ट व्यक्ति में लज्जा उत्पन्न होगी और वो वहां से बचकर के निकल आएगा परंतु जब रंगमंच के ऊपर अभिनय किया जा रहा है उस समय कोई बचकर के नहीं निकलता है बल्कि उल्टा गेजिंग आंख फाड़ करके देखता है एक एक मुद्रा को उल्टी बात होती सामान्य व्यवहार में किसी दूसरे के अंतरंग क्षणों को हम टालने का प्रयास करते हैं एक टालने का प्रयास करता है उनको देखने का प्रयास नहीं करता है बचकर के निकलता है जबकि रंगमंच पर जो रस की सामग्री उपस्थित की जा रही है और यदि हमारे हृदय का स्थाई भाग जग गया तो स्थाई भाग जगते ही उसने तीन काम किए पहला काम यह किया कि कार्य कारण और सहचारी इनको उसने कार्य कारण सहचारी नहीं रहने दिया कार्य को बना दिया उसने कारण को बना दिया उसने विभाव सामग्री जो रंगमश पर नट नटी अभिनय कर रहे हैं वे अब कारण नहीं रहे वे विभाव बन गए विभाव क्यों बने क्योंकि हमारे हृदय के उस भाव ने जो रथिभाव था वो रथिभाव जागृत होकर के उसने एक काम किया कि स्वपर तटस्थ भाव को उसने खंडित कर दिया यह नायका मेरी है यह भाव खंडित हो गया यह नायक मेरा है यह भाव खंडित हो गया उस समय स्वार्थ का जो भाव है उसको कवि की कविता दूर कर देती है उसकी साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि उस वस्तु का दर्शन करके हमारे हृदय में स्वार्थ का भाव समाप्त हो जाता है और इसीलिए एक रंगमंच के ऊपर एक ऑडिटोरियम में हजारों आदमी बैठकर के एक नाटक का दर्शन करते हैं और किसी के हृदय में यह नहीं होता है एक मेरी नायिका को तू क्यों देख रहा है वहां पर कोई किसी के ऊपर पंच नहीं मारता है बोलो देख ऐसा कहीं को होता है क्या वहां पर पिता और पुत्री साथ साथ बैठ करके नाटक का नाटक में एक ही वस्तु का दर्शन करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से परभाव से और तटस्थ भाव से मुक्त हो जाते तो काव्य आस्वादन करने की मुख्य जो वस्तु है उसको विशेष रूप से कहा गया उसको एक शब्द में तकनीकी शब्द में टेक्नोकोलॉजी जो पारिभाषिक शब्द है उसमें टर्मोलॉजी में उसको कहा गया आवरण भंग स्वार्थ का जो आवरण है वो काव्य को श्रवण करते समय भंग हो जाता है और जब भंग हो जाता है तो हम काम की स्थिति में नहीं रहते हैं हम उस समय रस की स्थिति में आ जाते हैं काम और रस दो अलग अलग पोल हैं दो हैं जहां काम है वहां रस नहीं हो सकता जहां रस है वहां काम नहीं हो सकता काम सर्वदा स्वार्थ के से बधा हुआ है और काम में यह भावना होती है कि इस वस्तु का उपयोग केवल मैं करूंगा ये मेरी है और दूसरा देखेगा तो बस सुड़ने के लिए तैयार यह काम की स्थिति है तो काम सर्वदा सर्वदा स्वार्थ प्रेरित होता है जो वस्तु है इसका उपयोग केवल मैं करूं कोई दूसरा नहीं करेगा परंतु तो, जहां आवरण भंग हो जाता है उसका नाम है प्रेम और प्रेम में वहां उस वस्तु को सुख मिले भावना विराजमान है इसका उपयोग केवल मैं करूंगा दूसरा नहीं करेगा यह भाव उसमें कहीं दूर दूर समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले जो स्थाई भाव जागृत हुआ उसने एक काम किया उसने कारण काड़ को कारण न रह करके अब विभाव बना दिया यदि सभी लोग उससे अपने हृदय के भाव को जागृत कर सकते हैं तो उसको हम कहेंगे विभाव और यदि मैं केवल आनंदित हुआ और किसी दूसरे को नहीं देखने दूं यह स्वार्थी की स्थिति हुई तो उसका नाम है वासना दोनों में यह मूलभूत अंतर हो गया इसलिए अश्लीलता और सौंदर्य वर्गेरिटी और ब्यूटी दो बिल्कुल अलग अलग चीज है दो अलग अलग ध्रुव हैं। जहां अश्लीलता है वहां कहीं भी सौंदर्य बोध है ही नहीं अश्लीलता में केवल अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने की प्रवृत्ति है जबकि प्रेम में सौंदर्य में आत्मा को ऊंचा उठा करके आत्मा का उन्नयन करके उस वस्तु के आस्वाद को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए अश्लीलता और प्रेम दो बिल्कुल अलग अलग चीज हैं साहित्य काव्य वह हमको अश्लीलता से हटा करके स्वपर तटस्थ भाव से हटा करके हमको वह आत्मा का जो आनंद है चित्त का जो आनंद है उस चित्त के आनंद में स्थापित करता है तो चित्त के आनंद का चित्त का जो आनंद है वह जब स्थाई भाव का रूप मिला धारण करके एक होकर के विराजमान हो जाता है तब उसकी रसमय स्थिति होती है दोबारा कह दें हमारी आत्मा का जो आनंद है दोबारा हमारी आत्मा का जो आनंद है वह आनंद जहां स्थाई भाव के रूप में परिणत हो जाता है ऐसा आत्मा के आनंद का नाम रस है जबकि इंद्रियों के आनंद का नाम वलगरिटी है वह काम है वह वासना है दोनों चीजों में अंतर तो जो आनंद है जो रिलिशमेंट है जो जॉय है वो सोल का जॉय होना चाहिए आत्मा का यदि आनंद है तो वह रस है और यदि आत्मा का आनंद न होकर के वह मन और इंद्रिय मात्र का आनंद हो रहा है तो वह वा हो जाएगा वासना इसलिए अश्लीलता और रस दो बिल्कुल अलग अलग वस्तु हैं दो अलग अलग कोल हैं अलग अलग ध्रुव हैं दोनों का भी मिल नहीं सकते मिलते नहीं तो हृदय में गुरुदेव की कृपा से राधा रानी की कृपा से जो स्थायी भाव आया उस स्थायी भाव ने सबसे पहले तो यह किया कि व्यक्ति के स्व पर तटस्थ भाव ये मेरा है ये तेरा है ये न्यूट्रल का है ये जो भाव है सेल्फिशनेस का जो एनिमिटी है उसका भाव और न्यूट्रल का भाव तीनों भावों को स्वपर और तटस्थ ये द्वेशी का है यह मेरा है यह तटस्थ का है इस भाव को समाप्त करके मन के आनंद को प्रकाशित किया और मन के आनंद के प्रकाशित करने पर वो पात्र वह कहीं एक व्यक्ति न रह करके वह पात्र उसके साथ में हम अपने आप को मिलाकर के एक कर देते हैं और केवल मैं ही एक नहीं करूंगा उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वे सब के सब उसके साथ में अपने भाव को मिलाकर के एक कर सकेंगे और कोई किसी के साथ में द्वेष नहीं रखेगा क्योंकि सबके हृदय में स्वपर तटस्थ भाव समाप्त हो गया है आवरण भंग हो गया है और आत्मा का आस्वादन वहां पर प्राप्त हो रहा है तो उसने कारण को जो कौज था उसको कोज नहीं रहने दिया उसको उसने विभाव सामग्री बना दी तो कोज जहां विभाव बन जाए जहां पर रिएक्शन प्रतिक्रिया वह अनुभाव बन जाए और जहां पर संचारी भाव जो ट्रांजिस्टर हैं वे केवल पोषक न हो करके वे संचारी हो करके विराजमान हो जाएं तो ये तीन काम करता है इसी को काव्य शास्त्र की भाषा में कहेंगे विभावन व्यापार अनुभावन व्यापार और संचरण व्यापार ये छोटी छोटी जो लहर आ रही हैं वे लहरें वे सब की चिन्ह होकर के विराजमान हो जाती है तो सात्विक व्यवचारी भावे मिलन उसमें सात्विक और व्यवचारी स्थाई भाव में सात्विक और व्यवचारी भाव ये भी मिल जाते हैं और कृष्ण भक्त रस अमृत आस्वादन और इन सब से मिलकर के जो हृदय में स्थाई भाव था जो स्थाई भाव आवरण भंग होने के कारण आत्मा का स्थायी भाव था आत्मा का आनंदमय स्वरूप था जिसका वह आत्मा के आनंदमय स्वरूप वह श्री कृष्ण रस के मधुर आस्वादन को प्राप्त करने वाला होता है अब इसको एक दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं जैसे बेस है दही परंतु पर उसमें एक बहुत बढ़िया मीठा सुगंधी आम उस आम को भी निचोड़ा गया उसमें मिश्री डाली गई उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली गई थोड़ी सी इलायची डाली गई थोड़ा सा कपूर और सुगंध यह उसमें डाला गया और उसको मतकर के अब उसका नाम हो गया क्या है? रसाला बेस जो वस्तु है वो क्या है दही परंतु उसमें अन्य अन्य वस्तुओं के मिलने से जैसे वह दही ही रसाला बनता है और उस रसाला में कभी जो मिर्च है उसकी चिरपराहट आ रही है उसमें कभी बिटरनेस भी कुछ है कुछ कड़वापन भी किसी मसाले का जो लौंग और काली मिर्ची डाली उसका बिटरनेस भी उसमें कहीं विराजमान उसमें मिठास भी विराजमान है उसमें सुगंध भी विराजमान है और सब चीज अलग अलग मजा भी दे रही है और मिलकर के एक अद्भुत मजा आ रहा है अद्भुत स्वाद आ रहा है अलग अलग बंदे पर वो स्वाद नहीं है मिलकर के जैसे अद्भुत स्वाद आता है इसी प्रकार विभाव वो भी अपना प्रभाव डाल रहा है अनुभाव वो भी अपना प्रभाव डाल रहा है संचारी वे भी अपना प्रभाव डाले हैं सात्विक वे भी अपना प्रभाव डाले हैं मूल वस्तु तो कड़ है दही है बेस तो दही था है तो मूल था दही इसी प्रकार मूल वस्तु है स्थाई भाव स्थाई भाव भी कैसा बोले चित्त का आनंद स्थाई भाव क्या है मूलतः चित्त का आनंद है अपने हृदय का जो आनंद स्व तटस्थ भाव तो दूर हो गया तो आवरण भंग होने पर आत्मा का जो आनंद है वो आत्मा का आनंद इन सारे मिर्च मसाले से मिलकर के बहुत बढ़िया वह रसाला जैसे बन गया और सब रस्तुओं को मिलकर के वो अलग अद्भुत स्वाद देता है अलग अलग चीज भी दिख रही हैं और मिलने के बाद में एक अद्भुत स्वाद भी प्राप्त हो रहा है इसी प्रकार कवि की प्रतिभा के द्वारा हमारे हृदय का जो आवरण था जो कंसीलमेंट था वो कंसीलमेंट तो दूर हुआ ये मेरा है स्वार्थ है। इस ये जो आवरण था इस कंसीलमेंट को तो दूर किया और कंसीलमेंट को दूर करके आत्मा का जो रेलिशमेंट जो जॉ है आत्मा का जो आनंद है वह आत्मा का आनंद अपने आप प्रकट हो रहा है और उसमें ये सारी वस्तुएं विभाव अनुवाद संचारी सामग्री ये सब मिलकर के अमृत के समान कोई अपूर्व अद्भुत स्वाद प्रदान कर रही हैं तो यही सब कृष्ण भक्ति रसे स्थाई भाव अभी तक प्रेम से लेकर के माने भाव से लेकर के और मादना की महाभारत तक जो भाव बनाए ये सब रस के स्थाई भाव है स्थायी भाव का मतलब है जैसे समुद्र समुद्र से ही लहर उत्पन्न होंगी समुद्र में ही समा जाएंगी सारी वस्तुएं उससे उत्पन्न होंगी ये स्थायी भाव मिले मिले यदि विभाव अनुभाव उस समय वो स्थायी भाव जो कारण है उसको कारण नहीं रहने का। कारण बना रहेगा तो वो इंडिविजुअल बना रहेगा केवल एक व्यक्ति कोई मेरी प्रेसी को कोई दूसरा देखेगा तो मारूंगा उससे लड़, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा व्यक्ति परंतु तो पर ऐसा नहीं हुआ तो क्योंकि उसने आवरण भंग कर दिया है भाव में इसलिए जो कारण है वो कारण कारण नहीं रहा कारण हमेशा इंडिविजुअल होता है परंतु यहाँ पर, तो पर सबके मन में वह आनंद उत्पन्न करने वाला हुआ इसलिए वो कहलाएगा विभाव कारण बन गया विभाव कारणत्व का त्याग करके वो विभावत्व को प्राप्त हो गया विभावन व्यापार हो गया इसी प्रकार अपना जो रिएक्शन था वो था कार्य परंतु वो कार्यत्व का त्याग करके अब अनुभावन व्यापार बन गया और पहले साथ में जो दूसरे लज्जा भय उत्कंठा हर्ष ये जो भाव आ रहे थे जो छोटे छोटे से इमोशंस आ रहे थे वे इमोशंस आज इमोशंस नहीं रहे बल्कि वे भाव जो कि संचारी थे सहयोगी थे वे जो सहयोगी थे वे सहयोगी परना त्याग करके अब संचारी रूप में सहयोगी हो गए तो सात्विक व्यवचारी भावे मिलने तब कृष्ण भक्ति रस अमृत समान जो हृदय में सोया हुआ स्थाई भाव था वो जागृत हो गया इन सारी माने दही बढ़िया सामने आ गया और उस दही में विभाव अनुभाव संचारी भाव रूपी आम मिश्री इलायची लौंग ये और जो वस्तुएं हैं उन मसालों को भी उसमें मिला दिया गया और मिलाकर के जैसे रसाला का अद्भुत स्वाद होता है इसी प्रकार जो सजाती विजाति सभी भावों को अपने भीतर समाहित करके चमत्कारी होकर के विराजमान हो उसका नाम है रस ये छे दही सिता घृत मरिच कर्पूर मिलने रसाला होए मधुर जैसे मूल वस्तु थी दही परंतु उसमें मिश्री भी मिलाई गई उसमें थोड़ा माखन भी उसमें डाला गया भी मिलाया गया माखन भी मिलाया गया उसमें काली मिर्ची भी मिलाई गई उसमें कपूर भी मिलाई गई और इन सब को मिलकर के जैसे रसाला अमृत के समान मधुर हो जाता है इसी प्रकार स्थायी भाव जो कि आत्मस्वरूप है चित्त स्वरूप है ऐसे आनंदात्मक चित स्वरूप वहा स्थाई भाव वह रसरूप होकर के विराजमान हो जाता है अब ये जो स्थाई भाव है ये स्थाई भाव के पांच प्रकार है शांतरति दासरति सक्षरति वात्ल्य रति और मधुर रति पंच विभेद ये पांच विभेद हैं रति भेद कृष्ण भक्ति रस पंच भेद और इन रतियों के भेद से कृष्ण रति जो है उसके ही मुख्य पांच भेद हैं यहां पर एक काफी शास्त्रीय संदर्भ हम ग्रहण कर सकते हैं एक रेफरेंस है भरत मुनि ने आठ स्थाई भाव माने श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद भयानक अद्भुत और विभत्स ये आठ स्थाई भाव मान इसमें कहीं धनिक और आनंदवर्धन ने एक रस और जोड़ दिया वो है शांत रस आठ की जगह नौ हो गए शांत रस माने ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधक ने जो ज्ञान को प्राप्त किया और ज्ञान रूप में आत्मा का परमात्मा में लय करने के लिए जो प्रयास करना उपाधि को हटा करके आनंद रूप का दर्शन करना ये तो हो शांत रस तो नौ रस हो गए आज की जगह विश्वनाथ नामक के एक आचार्य हुए उन्होंने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा और साहित्य दर्पण ग्रंथ में एक रस और जोड़ दिया वो है वात्सल वो दस रस हो गए नौ की जगह दस हो गए परंतु रूप गोस्वामी जी ने इन रसों को इस तरह से नहीं लिया उन्होंने पांच मुक्षरस यहां पर उसी का वर्णन करे हैं भक्तिजनों ने पांच मुक्षरस और सात गौरस पांच और सात बारह ऐसे बारह रसों का वर्णन किया पहले कही प्रति रही थी कि एक और रसको केवल एक को रस मानो फिर किसी ने कहा नहीं दो रस एक सुख और एक दुख दो दो में का विभाजन करो सुख और दुख एक दुखमूलक और एक सुखमूलक मूलक परंतु ये बात भी नहीं मानी परंतु रसिक जो हैं श्री रूप गोस्वामी जी उन्होंने कहा कि नहीं सहयोग वियोगात्मक सभी रस हो सकते हैं इनमें हम पांच रसों को मुक्ष मानेंगे और सात रसों को गौण करके मानेंगे शांत रस रसका नाम अब यहां पर उनके एक एक भेद दे रहे हैं कि पंच रस स्थाई व्यापी रहे भक्त सप्त सप्तौ आगंतुक पाइये कारण पांच रसों तो किसी भी साधक के हृदय में पांच रसों में से कोई एक रस स्थायी होकर के रहेगा पांच रस स्थायी रूप से सभी साधकों के हृदय में है परंत जैसा प्रसंग है उसके अनुसार वही रस सामने आ जाए जैसे कहीं भगवान की भगवत्ता ब्रह्मता का वर्णन आया तो उस समय शांत रस जो सोया हुआ था हमारे मस्तिष्क में ही कही पांच स्थान हैं पॉइंट हैं ये पांचों रसों के बारह रसों के पॉइंट हैं जब कोई वस्तु को हम देखते हैं मस्तिष्क में वही पॉइंट वही बिंदु क्रियाशील हो जाता है जैसे श्रृंगार रस का दर्शन करते ही श्रृंगार रस नामक जो पॉइंट है मस्तिष्क में कई कई वो जो नसें हैं उनमें कई घुंडिया हैं उनमें कई तो उनमें से एक जगह एक जो पॉइंट है वो कहीं विकसित हो जाएगा जागृत हो जाएगा और उसी रस का हम आस्वादन कहीं करने लग जाएंगे तो मुख्य रूप से पांच हैं इनमें जो रस तो पांच रस स्थाई रूप से हमारे हृदय में हैं मस्तिष्क हैं इन दोनों में सो रहे हैं तो मस्तिष्क में थोड़ा यदि बायोलॉजी के हृदय को देखे वो केवल मुठ्ठी के आकार का है, है।, है वायु और वो केवल पंपिंग करने का, का काम कर रहा है वो प्रभावित करता है परंतु काम करता है मस्तिष्क तो ये अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है परंतु सामान्यतः हम ये कहेंगे कि हृदय में हृदय कहें मस्तिष्क कहें कुल मिलाकर के उस हृदय में पांच जो स्थाई भाव हैं वो पांच स्थाई भाव सदा विराजमान रहते हैं जब जैसा अवसर देखा वो ही स्थायी भाव मस्तिष्क का, का वो ही पॉइंट कहीं क्रियाशील हो जाता है और उसमें से कहीं श्राव इत्यादिक प्रकट होने लगते हैं कोई श्राव तो होने लगता है और उनका, उनका हम अनुभव करते हैं और उसके आधार से हृदय की जो धड़कन है वो भी कम और बेशी कहीं ना कहीं होती रहती है तो मस्तिष्क का प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता तो है विचार का उसके हिसाब से परंतु वो मुख्य नहीं तो पांच रस जो है पंचरस स्थायी व्यापी रहे भक्त मने सप्तण रस ये सात रस जो हैं वो भी सात पॉइंट हैं परंतु ये गौण हैं ये पांच रसों के साथ में आकर के मिल जाते हैं जैसे श्रृंगार रस मुख्य है और उसमें कभी हास्य आ गया कभी क्रोध आ गया कभी विस्मय आ गया कभी घृणा का भाव आ गया कभी उसमें उत्साह का वीरता का भाव आ गया तो ये मुख्य रस के साथ में जो स्थायी रस हैं उनके साथ में ये उत्पन्न हो रहे हैं तो गौण जो रस हैं वे भी आते हुए चले जा रहे हैं अब शांत रस के अधिकारी कौन हैं? शांत रस के अधिकारी हैं नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष पलायन दुम आविर्होत्र चमस और कर ये नौ योगेश्वर शांत रस के अधिकारी हैं कृष्ण को श्री कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा रूप में उनका स्मरण करना इसका नाम है शांतरथी शांतरत्न है तो कृष्ण परंतु मेरे कृष्ण ब्रह्म हैं यह विचार करना इसका नाम है शांतरथी और इसमें व्यक्तिगत राग संबंध नहीं है लौकिक भाव वहां पर नहीं है लौकिक राग गंध रहित जो प्रीति है उसका नाम है शांत भक्ति दास रस के अधिकारी कौन है वो रस के अधिकारी अनंतजन हैं। इनमें ब्रह्मा जी से लेकर के और नंद भवन के चित्रक पत्रक जो सेवक हैं मंजरीगण ये सब दास भक्ति के अधिकारी ज में मंजरी और नंद भवन में चित्रक पत्रक और ऐश्वर्य में इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा के अधिकारी हैं कृष्ण हमारे स्वामी हैं हम उनके सेवक हैं अब किसी का स्वामित्व भाव वह ऐश्वर्य ऑपुलेंस से युक्त है किसी का ऐश्वर्य से युक्त न होकर वह केवल डोमेस्टिक रिलेशनशिप पर आधारित है वह केवल पारिवारिक लौकिक सद्बंध भाव उस पर आधारित है तो जहां लौकिक सद्बंध भाव पर आधारित है वे हैं राग भक्त रागभक् पर आधारित है वे हैं भक्त तो ये दासी हो गया शांत हो गया दासी हो गया शांत के अधिकारी नवयोगेश्वर संकादिक दासी के अधिकारी ब्रह्मा से लेकर के सारे देवता और अंत में आकर के रागभक्ति में श्री चित्र पत्रक आदि नंद भवन के सेवक श्री नुकुंज मंदिर की श्री रूप मंजिरी रथ मंजिरी आदि जो दासियां हैं वे दासियां अस्मदादि सहित हम भी वहां की दासी ये वहां के दासी भक्त हो गए सख्य भक्त उनके अधिकारी कौन हैं श्री रामा भीम अर्जुन जिनमें ऐश्वर्य भाव है वे गए भीम अर्जुन और जिनमें ऐश्वर्य भाव नहीं है वे हैं श्रीदामा कंधे पे चढ़े कंधे पे चढ़ाए और कृष्ण को हाथ जोड़ करके इनको ईश्वर के रूप में भी कृष्ण जिनको अपने आप को दिखाए वे भीम अर्जुन श्रीदामा ये हो गए सख्य बासल्य भक्ति कौन है बोले बासल्य भक्ति के अधिकारी हैं जितने भी गुरुजन इनमें श्री नंद यशोदा देव की बसदेव में ऐश्वर्य मिश्रित है वे उनके उदाहरण है देव की बसदेव में शुद्ध प्रीति विराजमान है वे हो गए नंदे यशोधा मधुर भक्ति के अधिकारी वे हैं श्री ब्रज जिन में ऐश्वर्य विराजमान है वे हो गई श्री रुक्मणी आदि ब्रज गोपीगण समर्थारति के अधिकारी श्री महशिगण क्विंस जो द्वारका में हैं वे सब सर्वसमंजस रति के अधिकारी और मथुरा में श्री कुब्जा जी वे हो गई साधारणी रति के अधिकारी ऐश्वर्य परकर में श्री लक्ष्मी इत्यादि वे सभी नारायण स्वरूपों के साथ में लक्ष्मी विराजमान हैं वे हो गई मधुर रस के अधिकारी तो मधुर रस मुक्ष मधुर रस में मुक्ष लक्ष्मी जी से लेकर के और श्री राधिका पर्यंत इनमें सर्वोत्तम श्री राधिका लक्ष्मी से शुरू करके और राधिका पर्यंत वो पहुंचेंगे महशीगण लक्ष्मीगण असंख्य गणन इनकी असंख्य गण गर्न, गणना है पुनः कृष्णरथ है द्वैत प्रकार कृष्ण कृष्णरति के दो प्रकार हैं एक है ऐश्वर्य ज्ञान जिसमें है दूसरा है केवला तो सभी प्रकार की जो रति है पांच प्रकार की रती बताई इनमें शांत भक्ति वो तो ऐश्वर्य प्रधान ही है उसकी बात छोड़ो बात बाकी की जो चार भक्ति हैं वे दो प्रकार की हैं ऐश्वर्य प्रधान और केवला इनके दो दो भेद हो जाएंगे इनमें द्वारका की भक्ति ऐश्वर्य मिश्रित और श्री ब्रज की भक्ति वह केवला होकर के विराजमान तो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला होकर के विराजमान है एक बिल्कुल प्योर है उसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है बिना पॉल्यूशन के बिना ऐश्वर्य के मिलावट के मिलोनी रहित प्रीति है वो है केवला वो ब्रजमे है और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति द्वारिका में भी है और ये वैकुंठ में तो पूर्ण ऐश्वर्य रूप में ही वो भक्ति विराजमहान गोकुल केवल आरती ऐश्वर्यहीन गोकुल में जो केवल आरती है वो ऐश्वर्य ज्ञानहीन है और दोनों पूरी माने मथुरा और द्वारिका और वैकुंठ में ऐश्वर्य ये भक्ति मिली हुई है ऐश्वर्य का तात्पर्य है कि जहां मनुष्य लीला का त्याग हो जाए उसका नाम है ऐश्वर्य जहां मनुष्य लीला का त्याग ऐश्वर्य के प्रकट होने पर भी न हो उसका नाम है माधव जैसे रास में अनंत ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है 300 सौ करोड़ गोपिकागण उनके साथ में तीन से शत कोट गोपिकागण उनके साथ में एक साथ श्री कृष्ण बिहार करते हुए विराजमान है ऐश्वर्य तो पूरा प्रकट है परंतु ध्यान नहीं ध्यान के लिए ही है कि प्यारे मुझे देख रहे हैं आ प्यारे मेरी सखी के ऊपर अनुग्रह कर रहे ये राधानी में यही भाव कहीं विराजमान कि मैंने अनेक रूप धारण किए हुए हैं और श्री श्याम सुंदर आज मेरे साथ में मैंने जो अनंत प्रकाश भेद धारण किए काय धारण किए उनमें शाम सुंदर प्रकाश भेद धारण करके मेरे साथ में विलास कर रहे ये विराजमान ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकोचित प्रीति जहां ऐश्वर्य ज्ञान होता है वहां पर प्रीति संकुचित हो जाती है और ऐश्वर्य ज्ञान होने पर फिर प्यारे से सेवा ली नहीं जाती है प्यारे की सेवा की जाती जैसे श्री कृष्ण के ऊपर द्वारका में दासी चमर कर रही है परंतु तो श्री रुक्मणी जी कृष्ण के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर के अपने हाथ से सेवा करने के लिए अपने रानी पने को छोड़ के दासी बनकर के दासी के हाथ से चमर लेकर के स्वयं श्री द्वारकाधीश के ऊपर चमर करने लगती जबकि यहां पर अपने श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के चरण पलोटते दौरम अंतर हो गया तो ऐश्वर्य भाव प्रधान होने पर श्री रुक्मणी जी अपने रानी पने को छोड़कर के सेवा करने में प्रवृत्त हो जाती है जबकि ब्रिज में सेवा करा करके प्यारे को आनंद दिया जाता है सेवा करके नहीं सेवा करा करके प्यारे को उल्टा आनंद दिया जाता है दासे रश्वर्य कह उद्दीपन दाश रस की स्थिति यह है कि ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी निबंध ब्रिज में समाप्त नहीं होता ऐश्वर्य का दर्शन करके उद्दीप भाव होता है श्री पथरट जी से पूछो वे हैं। हमारे लाला ऐसे हैं उन्होंने एक महीने के ने जो शकट है उसमें ठोकर मारी और पलट दिया मेरे लाला ऐश्वर्य का दर्शन कर रहे हैं पंत तो ये मेरे लाला हमारे लाला जी ने एक वर्ष के थे उसमें समय की गर्द दम घोटी अट्टी कर गया दादी को और वही आम गिर गया ये मेरे लाला की विशेषता ये निज संबंध जो है उसकी प्रधानता और ऐश्वर्य निज संबंध को कहीं बहाने वाला होकर के विराजमान तो ये अपूर्व प्रवृत्ति होकर के विराजमान है और मधुर रस इसकी अधिकारिणी है श्री महिषिगान श्री लक्ष्मी गान इस प्रकार ये अपूर्वराज तो शांत रहश्वर्य कही हो उद्दीपन शांत रस में ऐश्वर्य उद्दीपन को प्रदान करता है बासल्य सक्ष माधुर्य तो करे संकोचन परंतु दास्य गण तो ऐश्वर्य का ज्यादा बढ़कर भर के वर्णन करते हैं परंतु बासल्य सक्ष माधुर्य इनके पढ़कर ऐश्वर्य का ज्यादा वर्णन नहीं करते और ऐश्वर्य की बात से उनको संकोच होता है दासगण तो अजी हमारे ठाकुर ऐसे हैं हमारे कन्हैया ऐसे हैं, हमारे लाला जी की ब्रह्मा को उनकी नाक रगड़नी पड़ती है परंतु ये नंद बाबा नहीं कहेंगे नंद ऐसा कहने में सबको करते तो ऐश्वर्य का वर्णन ये दास वक्त करेंगे परंतु बासल माधुर और सख्स इनके लोग ऐश्वर्य में संकोच प्राप्त करते हैं बसदेव देव की कृष्ण चरण बंदे जैसे अब संकोच कैसे होता है उसका वर्णन कर रहे हैं कि बसदेव देव की ये कृष्ण के चरणों की वंदना करने लगी जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा देव की बसदेव हाथ जो करके खड़े हो गए और कह रहे हैं कि युवा मन सुतऊ आप हमारे पुत्र नहीं हैं आप साक्षात जगदीश्वर हैं श्री कृष्ण तो घबरा गए बोलो ये क्या हो रहा है ये देव की बसदेव हाथ जोड़कर के खड़े हो जाएंगे आनंदवा तो ब्रिज में चले जाएंगे फिर यहां पर फमान लाड़चाप कौन करेगा अरे जैसे तैसे इस प्रेम के भरोसे ही तो हम जी रहे हैं और यदि यही हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे तो इसे कृष्ण तनिक मुस्काये और कृष्ण की मुस्कान है मोहमयी माया देव की दे भूल गए कि कृष्ण ईश्वर और उस समय कृष्ण के वचनों में आकर के कृष्ण को पट छाती से लगा दिया तो ऐश्वर्य ज्ञान होने पर देवकी बसदेव वंदना करने लग जाते हैं पंत नंद यशोदा कभी भी वंदना नहीं करते वे तो ऐश्वर्य का दर्शन करके उतने व्याकुल हो जाते जैसे श्रीमद भागवत में कहा गया है कि देव की बसदेश जगदीश्वर कुरुक्षेत्र में आए देव की बसदेव सूर्य ग्रहण के अवसर पर दान किया वहां ऋषिगणों ने कहा कि हे कृष्ण स्तुति करें कृष्ण की आप साक्षात जगदीश्वर हैं और आप जो हम ऋषियों को ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं वो जगत को शिक्षा देने के लिए प्रणाम कर रहे हैं उस समय श्री देव की बसदेव उनके तो काम खड़े हो गए और ये भी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे तो कृत संबंधन पुत्र सस्व जाते के संकेत हाथ जोड़कर के खड़े हो रहे हैं और कृष्ण का आलिंगन नहीं कर रहे सस्व जाते नलिंगन नहीं कर रहे कृष्ण व्याकुल हो गए तो ऐश्वर्य भाव वासल्य में आने पर संकुचित कर देता है इसी प्रकार अर्जुन गीता में हाथ जोल करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि सखेत मत्वा पृष्ठम ये हे कृष्ण हे यादव हे सखेती बोले महाराज मैंने आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा कहकर के जो संबोधित किया ये मेरी गलती थी आप तो साक्षात अज्ञानता बुन तवेदम तुम्हारी महिमा को मैंने नहीं जाना मैं तुमसे कभी परहास करता रहा कभी तुम्हारे साथ में एक शैया पर मैं बैठा रहा बिहार शैयासन भोजन इनमें मैं परहास करते हुए रहा परंतु हे अचुत मुझे क्षमा करोगे क्षमा करोगे परंतु हमारे ब्रिज में कोई भी सखा कभी भी कन्हैया से माफी नहीं मांगता है। तुम तो ईश्वर हो क्षमा करो ये नहीं कहता है। ऐसे ही श्री रुक्मणी जी मधुर भाव को छोड़ के व्याकुल हो गई और प्रार्थना करने लगी हस्ताक्ष तो व्यजनम पपातो। इतनी दुबली हो गई कि हाथ के कंगन नीचे कर गिरने लगे हाथ से चमर वो गिरने लगी और ऐश्वर्य ज्ञान होते ही श्री लक्ष्मी जी श्री रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके विराजमान हो गई देव उनका कांपने लगा बुद्धि विकलभ हो गई है और जैसे आधी में कोई केले का पत्ता कांपता है इस तरह से कांपने लग गई तो ये रस की रीति है परंतु सल्य रस में हमारे वृज का जो केवल प्रेम है यहां पर मिश्रा प्रेम और केवल प्रेम इन दोनों के अंतर को दिखा रहे हैं कि द्वारका में श्री देव की बसदेव वंदना करने लगते हैं अर्जुन प्रार्थना करने लगता है और रुक्मणी जी प्रिय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती हैं तो ऐश्वर्य भाव यदि कहीं आता है तो वह प्रेम को तीन प्रकार के प्रेम को सख्य वात्सल्य और मधुर तीनों प्रेमों को संकुचित कर देता है परंतु व्रज में वो प्रेम संकुचित नहीं करता है इस प्रकार ये प्रेम अपूर्ण रूप से विराजमान समय तो पर्याप्त तो हो गया परंतु ठीक है ये आ, दो प्रकार के प्रेम का निरूपण किया एक आ, शुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम में है और मिश्रित प्रेम या द्वारका में अब इनके विभिन्न जो रस लक्षण हैं उन लक्षणों का आगे बर्णन करेंगे बोलो शावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद गिताय गौर हरी जय जय श्राधेश